देवी भागवत आठवां स्कंध प्लक्ष सालमली कुश खाक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है उतने ही परिमाण वाला वहाँ छार समुद्र है जिससे वह सब ओर से घिर गया है जिस प्रकार मेरु पर्वत के चारों ओर यह जम्बूद्वीप है वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है चार समुद्र को दूने परिमाण वाले द्वीप ने घेर रखा है उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह घिरा है जंबु द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है अतः इसे द्वीप कहते हैं सुवर्ण में अग्नि देवता का यह सुनिश्चित स्थान है सात जीभ वाले ये अग्निदेव महाराज प्रिव्रत के पुत्र हैं इनका नाम इद्म जीव है यही प्लक्ष द्वीप में शासन करते हैं राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के साथ विभाग करके सातों पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान्य योग साधन में लग गए उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई शिव यवस भद्र शांत छेम, अमृत और अभय इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनी ये सात वर्ष प्लक्षद्वीप हैं इन सात वर्षों में सात नदियां हैं और सात ही पर्वत हैं अरुणा निम्ना अंगिरसी सावित्री सुप्रभातिका रितंभरा और सत्यम्भरा इन नामों से नदियां विख्यात है मणिकूट भद्रकूट इंद्रसेन ज्योतिषमान सुपर्ण हिरण्यष्ठीव और मेघमाल ये नाम द्वीप के पर्वतों के हैं इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है उसका सारा कलमस धूल जाता है इस द्वीप में हंस पतंग ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम वाले चार वर्ण रहते हैं इनकी आयु एक हजार वर्ष की होती है देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं ये तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वार भगवान सूर्य की उपासना करते हैं वे कहते हैं जो सत्य रित वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं उन पुराण पुरुष विष्णु में भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं नारद प्लक्ष आदि जो पांच द्वीप हैं उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु इंद्रिय शक्ति बल बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं